महाभारत पर्व चतु्विश्क शमोध्याय सात्विकी के भूरी स्रभा द्वारा अपमानित होने का कारण तथा वृष्टिवंशी वीरों की प्रशंसा अजितो धृतराष्टुवाच अजिणराधेयर्ण कृतवर्म भी तीर्ण सैन्यम्बीर प्रतिश्रुतः युधिषिरे सकथम कौरवे समरे स्वनिवार निगृह भूस्रवसा बलात् भूई निपाति ने पूछा संजय जो वीर सात्विकी ध्रोण कर्ण विकर्ण और कृतवर्मा से भी परास्त न हुए और युधिष्ठिर से की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार कौरव सेना रूपी समुद्र से पार हो गए जिन्हें सम्रांगण में कोई भी रोक न सका उन्हीं को कुरवंशी भूरीश्रवा ने बलपूर्वक पकड़कर कैसे पृथ्वी पर गिरा दिया संजय उवाच श्रृणराज निहतोत्पत्ति सैन्य यथाच यथा भूरी यत्रते ये संस संजय ने कहा राजन जिस विषय में आपको संशय है उसे स्पष्ट समझने के लिए यहाँ पूर्व काल में सात्विकी और भूरिश्रवा की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई थी वह प्रसंग सुनिए अत्रेह पुत्रो भव सोम सोमस्तु बुधास्मितः स्मृत को से महिन्द्रा भुत्र आसे पुरुरवाह अत्रि के पुत्र सोम हुए सोम के पुत्र बुद्ध माने गए हैं बुद्ध के एक ही पुत्र हुआ पुरुर्वा जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी था पुरुर आयुस्तु आयुषो नहुष सुत नहुषाते राजा ते वर्षमत पूर्वर्वा के पुत्र आयु और आयु के पुत्र नहुस हुए नहुस के राजा ययाते हुए जिनका देवताओं तथा ऋषियों में भी बड़ा आदर्ता यदादेव्या यदु ज्येष्टोत यदोरभूदाए देंदवस्त तो सुत सूरस्त्रोक्यसम सूर से व्यू वतो महायसा ये आदि से देवज्ञानी के गर्भ से जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ उसका नाम जदु था इन्हीं जदु के वंश में देव मीठ नाम से विख्यात एक यादव हो गए हैं उनके पुत्र का नाम था सूर जो तीनों लोकों में सम्मानित थे सूर्य के पुत्र नरश्रेष्ठ शौरी हुए जो महायशस्वी वसुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए धनुष्य नवर सूरत सूर धनुष विद्या में सबसे श्रेष्ठ थे वे युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन के समान पराक्रमी थे नरेश्वर जिस कुल में सूर का जन्म हुआ था उसी में उन्हीं के समान बलशाली श्रेणी हुए एतस्मिन् तस्म देव काले तो देव देवक महात्मर दु स्वयं राजन सर्व इसी समय महात्मा देव की पुत्री देवकी के स्वयंवर में संपूर्ण क्षत्रिय एकत्र हुए थे तत्र वै देव कि वसुदेवा रथमा शु पार्थवान निर्जित पार्थिवान् सर्वान् रथमापय उस स्वयंबर में सिने शीघ्र ही समस्त राजाओं को जीतकर वसुदेव के लिए देवकी देवी को रथ पर बैठा लिया ताव कि रसस्थाष नाम महातेजा सोमदत्त सिने नर श्रेठ नरेश्वर उस समय महातेजस्वी सूरवीर सोमदत्त ने देवकी देवी को रथ पर बैठे हुए देख सिने के पराक्रम को सहन नहीं किया तयोरयुद्धम अभुद्रा जन दिनाधम चित्रमद्भुत बाहु युद्धम सुबलरो गुरु प्रवर महाराज उन दोनों और में आधे दिन तक विचित्र एवं अद्भुत भाव युद्ध हुआ। च सुप्रगृहत उसमें सिनी ने सोमदत्त को बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया और तलवार उठाकर उनकी चुटिया पकड़ ली एवं उन्हें लात मारी विसर्जित चारों ओर से सहस्रो नरेश दर्शक बनकर यह युद्ध देख रहे थे उनके बीच में पुनः कृपा करके जाओ जीवित रहो ऐसा कहकर ने सोमदत्त को छोड़ दिया तदवस्थे न सोमत्त मृत प्रसाद महादेव अमरस मानि मर जब सिनी ने सोमदत्त की ऐसी दुर्वस्था कर दी तब उन्होंने अमरस के वशीभूत हो आराधना द्वारा महादेव जी को प्रसन्न किया तस्तुष्टो महादेव वराण वरद प्रभु वरण छंद माया वरम निपह श्रेष्ठ देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ वरदायक तथा सामर्थ्यशाली महादेव जिन्हें संतुष्ट होकर तो उन्हें इच्छा इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा तब राजा सोमदत्त ने इस प्रकार वर मांगा पुत्रा में भगवन योनिपात्य निपात्य मध्ये मध्य राज सहस्राराम पदात सुगे भगवान मैं ऐसा पुत्र पाना चाहता हूँ जो सिनी के पुत्र को सहस्रों राजाओं के बीच युद्ध में पृथ्वी पर गिराकर उसे पैर से मारे तस् तद्वनम शुवा सोमदत्तस्य पार्थिव शशिकंपेदम ने तं भवे नृप सूर्वमे तपसा महामाराज्य जगात्री कस्याप्य बध्यता मत प्राप्तवा परमोत्तम तवा तवाप्यम प्रयासस्तु निष्फलों न भविष्य तस् पौत्रपुत्रो मोहैषती न तु मरयत शक्य कृष्ण संरक्ष यसौ अहमे तो कृष्णोस्मी नावोर क्विहस्त त्रोक्ता सदेवत राजन सोमदत्त का यह कथन सुनकर महादेव जी ने सिर हिलाकर कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता नरेश्वर सिने के पुत्र ने तो पहले ही तपस्या द्वारा मेरी आराधना करके तीनों लोकों में किसी से भी न मारे जाने का उत्तम वर मुझसे प्राप्त कर लिया है परंतु तुम्हारा भी यह प्रयास निष्फल नहीं होगा तुम्हारा पुत्र समरभू में सिनी के पौत्र को तुम्हारी इच्छा के अनुसार मूर्छित कर देगा परंतु उसके हाथ से वह मारा नहीं जा सकेगा क्योंकि श्रीकृष्ण से वह सुरक्षित होगा मैं ही श्रीकृष्ण हूँ हम दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है जाओ ऐसा ही होगा ऐसा कर, कर महादेव जी वही अंतर ध्यान हो गए न न भूरी समरे उसी वरदान के प्रभाव से सोमदत्त ने प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरी श्रभा को पुत्र रूप में प्राप्त किया और उसने सम्रांगण में श्री वंश सातकी को गिरा दिया पश्यताम सर्वसैन पदाचैन मताड़े कथित राजन जन्मा तम परिपृक्ष इतना ही नहीं उसने सारी सेनाओं के देखते देखते सात्विकी को लाद भी मारी राजन आप मुझसे जो पूछ रहे थे उसके उत्तर में यह प्रसंग सुनाया है नहीं सक्यो रणे जे तुम सात्व तो, तो मनुजर सभे लब्धलक्ष संग्रामे बहुस्य त्रयोदिन सात्की को रणभूमि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य भी नहीं जीत सकते विष्णुवंशी योद्धा अपने निशाने को सफलतापूर्वक वेध लेते हैं वे संग्राम भूमि में अनेक प्रकार से विचित्र युद्ध करने वाले होते हैं देवदान हो गंधर्वान विजय तारो यज योगता नहीं ते परिग्रह देवताओं दान वो गंधर्वों में भी वे विजयी होते हैं फिर भी इसके लिए उनके मन में गर्व या विस्मय नहीं होता वे अपने ही बल से विजय पाने का उद्योग करते हैं ये वृष्टिवंशी कभी पराधीन नहीं होते हैं न तुल्यम विषुभिरी पर भर तर शक्ति भर श्रेष्ठ भूत वर्तमान और भविष्य कोई भी जगत बल में वृष्टिवंशियों के समान नहीं दिखाई देता ना ज्ञाति मनंते वृद्धा शासन रता न देवासुर गवा न यक्षो रघ राक्षसा देता रो ये अपने कुटुम्बी जनों की अवहेलना नहीं करते हैं सदा बड़े बूढ़ों के आज्ञा में तत्पर रहते हैं देवता असुर गंधर्व यक्ष नाग और आ भी युद्ध में विष्णुवीरों पर विजय नहीं पा सकते फिर मनुष्य किस गिनती में है ब्रह्मद्ये गुरद्रव्य ज्ञाति स्वेचाप्यंसका रक्षिताचिदापदी अर्थवंत न चोत्सिका अर्थवंतो नचो सिकता ब्राह्मण सत्यवाद ये ब्राह्मण गुरु तथा जनों के धन लेने के लिए कभी हिंसा नहीं करते हैं इन ब्राह्मण गुरु आदि में भी जो कोई भी किसी आपत्ति में पड़े हो उनकी ये विष्णुवंशी रक्षा करते हैं ये सबके सब, सब धनवान अभिमान शून्य ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी होते हैं समर्था नवमें दीनाभ्युति चित्य देवपरा दाता ये समर्थशाली पुरुषों की अवहेला नहीं करते और दिन दुखियों का उद्धार करते हैं सदा देव भक्त जितेंद्रिय दूसरों के संरक्षक तथा आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाले हैं प्रतिहन्यते इससे विष्णुवीरो तो का यह समूह किसी के द्वारा प्रतिहत नहीं होता है नरेश्वर कोई मेरु पर्वत को सिर पर उठा ले अथवा समुद्र को हाथों से तैर जाए के समूह का अंत नहीं पा सकता प्रभो। महान प्रभो। जहां आपको संदेह था वह सब मैंने अच्छी तरह बता दिया है श्रेष्ठ इस युद्ध को चालू करने में आपका महान अन्याय ही कारण है ये श्री महाभारती द्रोण पर्व जैद्रथवध पर्व सात प्रशंसाया चतुश अधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जैद्रथवध पर्व में सातिकी का प्रशंसा विषयक एक सौ चौरा चौवालीसवा अध्याय पूरा हुआ